ईशावासी उपनिषद के अमृत प्रवचन एवं ध्यान प्रेम ट्रैक 25 ओम शांति शांति शांति ओम शातिमद्य द पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति शांति शांति, शांति। वह पूर्ण है और यह भी पूर्ण है क्योंकि पूर्ण से पूर्ण की ही उत्पत्ति होती है तथा पूर्ण का पूर्णत्व लेकर पूर्ण ही बच रहता है ओम शांति शांति शांति जीवन का शाश्वत नियम है जहाँ होता है प्रारंभ वही होती है परिणति जो है आदि वही है अंत जीवन के इसी शाश्वत नियम के अंतर्गत ईशावास जिस सूत्र से शुरू होता है उसी सूत्र पर पूर्ण होता है इसके अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं सभी यात्राएं वर्तुल हैं द फर्स्ट स्टेप इज द लास्ट ऑल्सो पहला कदम आखिरी कदम भी है जो ऐसा समझ लेते हैं कि पहला कदम आखिरी कदम भी है वे व्यर्थ की दौड़ धूप से बच जाते जो जानते हैं जो प्रारंभ है वही अंत भी है वे व्यर्थ की चिंता से बच जाते हैं। पहुंचते हैं हम वही जहां से हम चलते यात्रा का जो पहला पड़ाव है वही यात्रा की अंतिम मंजिल है इसलिए बीच में हम बिल्कुल आनंद से चल सकते हैं क्योंकि अन्यथा कोई उपाय नहीं हम वहां नहीं पहुंचेंगे जहां हम नहीं थे हम वहां पहुंचने की कितनी ही चेष्टा करें हम वहां नहीं पहुंचेंगे जहां हम नहीं थे हम वहीं पहुंचेंगे जहां हम थे इसे ऐसा समझें कि हम वही हो सकते हैं जो हम हैं ही अन्यथा कोई उपाय नहीं जो हम में छिपा है वही प्रकट होगा और जो प्रकट होगा वो वापस लुप्त हो जाएगा बीज वृक्ष बनेगा वृक्ष फिर बीज बन जाते ऐसा ही जीवन का शाश्वत नियम है इस नियम को जो समझ लेते हैं उनकी चिंता क्षीण हो जाती है उनके त्रिविध ताप शांत हो जाते कोई फिर कारण नहीं न दुख का न सुख का दुखी होने का कोई कारण नहीं है क्योंकि हम अपनी मंजिल अपने साथ लेकर चलते सुखी होने का कोई कारण नहीं है क्योंकि हमें ऐसा कुछ भी नहीं मिलता जो हमें सदा से मिला हुआ ही नहीं इसलिए इस महानियम की सूचना के लिए उपनिषद शुरू होता है ईसावास जिस मंत्र से उसी मंत्र पर पूरा होता है बीच में हमने जो यात्रा की वे भी उसी मंत्र तक पहुंचने के अलग अलग द्वार थे प्रत्येक मंत्र पुनः पुनः उसी महासागर के स्मृति को दिलाने की सूचना थी और प्रत्येक घाट और प्रत्येक तीर्थ उसी सागर में नाव छोड़ देने के लिए पुकार आमंत्रण आवाहन था इस सूत्र को अगर आपने ख्याल रखा हो तो हर सूत्र की हर सूत्र के प्राणों में यही अनस्युत था इसलिए से पहले ही घोषणा कर दी थी और हम अंत में उसकी निष्पत्ति की घोषणा है मैंने पहले ही दिन इस सूत्र का अर्थ आपको कहा था आज इसका अभिप्राय कहूंगा पूछेंगे आप अर्थ और अभिप्राय में क्या फर्क होता होगा अर्थ तो बहुत प्रकट बात है अभिप्राय बहुत गुप्त अर्थ तो शरीर है अभिप्राय आत्मा अर्थ तो बुद्धि से भी समझा जा सकता है अभिप्राय सिर्फ हृदय से स्वभावतः प्राथमिक रूप से अर्थ ही कहा जा सकता था अभिप्राय नहीं लेकिन अब हमने बहुत बहुत द्वारों से भी झांक कर देखा उस मंदिर में जिस मंदिर के लिए यह सूत्र घोषणा करता है न केवल हमने समझा बल्कि ध्यान में उतर के भी देखने की कोशिश की एक अर्थ में यह घटना अनूठी है उपनिषद पर बहुत टीकाएं हुई लेकिन ध्यान के साथ कभी कोई टीका हुई हो यह पृथ्वी पर पहला मौका है उपनिषद के शब्दों का अर्थ हुआ है लेकिन अभिप्राय में छलांग लगाने की जीवंत चेष्टा भी हुई हो यह पहला मौका है अभिप्राय में अर्थ लगाने की जीवंत चेष्टाएं भी हुई हैं लेकिन अर्थ के साथ अभिप्राय की दोहरी खोज एक साथ हुई हो यह पहला मौका है मेरी दृष्टि में जो मैं बोल रहा था वो सिर्फ इसीलिए था कि जब आप छलांग लगाएंगे तो उसके लिए जंपिंग बोर्ड बन जाए लेकिन प्रयोजन छलांग ही था इसलिए हर सूत्र के बाद हम ध्यान में कूदते रहे शब्द से जिसे जाना था उसे छलांग लगा के अनुभव से भी जानने की चेष्टा की इसलिए अब मैं अभिप्राय कह सकता हूं क्योंकि अब आपने शब्द भी सुन लिए हैं शब्द को समझ के पर्याप्त नहीं माना शब्द के बाद कुछ और भी किया है निशब्द में पहुंचने के लिए अर्थ तो केवल वे ही जान पाते हैं वे भी जान लेते हैं जो शब्द को जानते हैं लेकिन अभिप्राय केवल वे ही जानते हैं और जान पाते हैं जो निशब्द को जान लेते हैं अगर थोड़ी भी झलक निशब्द की मिली होगी तो अब मैं जो अभिप्राय कहता हूं वो समझ में आ सकेगा इस सूत्र का अभिप्राय क्या है इस सूत्र के अभिप्राय में पहली बात तो आपसे यह कह दू ये सूत्र घोषणा करता है कि जीवन अतर्क है इलाजिकल कहीं भी इस सूत्र में कहा नहीं है कि जीवन अतर्क है इशारा है यह जो कहा है उसका अर्थ मैंने कह दिया जो नहीं कहा है उसका अर्थ आपसे कहता हूं जो सिर्फ इशारा है विटगनस्टीन ने इस सदी में लिखी गई संभवतः सर्वाधिक कीमती किताब में इस पूरे सौ वर्षों में लाखों किताबें लिखी गई हैं लेकिन विडगिंस्टीन की किताब अनूठी किताब का नाम है ट्रैक्टेटस इस ट्रैक्टेटस में विडगस्टीन ने एक बात कही है डैट विच केन नॉट बी सेट मस्ट नॉट बी सेट जो नहीं कहा जा सकता उसे कभी नहीं कहना चाहिए उसे अनकहा छोड़ देना चाहिए एक बात और कही है कि देट विच कैन नॉट बी सैड कैन बी सोड जो नहीं कहा जा सकता है वो भी बताया जा सकता है ऐसा समझें जो नहीं कहा जा सकता है उसके तरफ भी इशारा किया जा सकता है। जो कहा जा सकता था वो मैंने पहले सूत्र के अर्थ में आपसे कहा जो नहीं कहा जा सकता है और जो नहीं कहा जा, जाने का जिसका उपाय है वो इस सूत्र का अभिप्राय है वो मैं अब आपसे इशारा करता हूं पहला इशारा जीवन अतर्क है। जो लोग तर्क से जीवन को खोजने जाएंगे वे केवल मृत्यु के आसपास भटकेंगे जीवन को कभी नहीं जान पाएंगे क्यों इस सूत्र से अतर्क की तरफ इर्रेशनल की तरफ इशारा क्यों मिलता है क्योंकि सूत्र कहता है पूर्ण से पूर्ण निकल आता है पहली तो बात पूर्ण से पूर्ण निकलेगा कैसे क्योंकि पूर्ण के बाहर कोई जगह भी नहीं होती जिसमें पूर्ण निकल आए पूर्ण का मतलब ही है सुल्ठ जिसके पार कुछ भी नहीं है अगर कुछ भी है तो उतना तो अपूर्ण हो जाएगा इसके भीतर पूर्ण के बाहर कुछ भी नहीं होता जगह भी नहीं होती स्पेस भी नहीं होती आकांक्ष भी नहीं होता तो पूर्ण के बाहर पूर्ण निकलेगा कैसे निकलेगा तो कहां जाएगा निकलकर निकलने की कोई भी सुविधा नहीं लेकिन ये सूत्र कहता है पूर्ण से पूर्ण निकाल लो न केवल इतना कहता है बल्कि और एक अतर्क बात कहता है कि फिर पीछे पूर्ण शेष रह जाता एक तो निकल नहीं सकता पूर्ण से पूर्ण क्योंकि निकलेगा कहां और अगर निकल आए पूर्ण ही निकला है, तो पीछे शेष कैसे रह जाए पीछे तो सब शून्य हो जाए यह तथ्य तर्क, तर्क का नहीं है तर्क से कोई सोचेगा तो यह किसी पागल का वक्तव्य है गणित से कोई सोचेगा तो यह सूत्र बिल्कुल गलत है यह किसी ने होश में नहीं लिखा है कोई नशे में रहा होगा मस्तिष्क ठीक न रहा होगा तब कहा होगा अगर कोई तर्क और गणित से सोचेगा तब लेकिन जो तर्क और गणित से सोचता है वो वैसी ही भूल करता है जैसा एक बार एक बगीचे में हो गई एक माली ने अपने एक मित्र को निमंत्रण दे दिया कि गुलाब में बहुत खूबसूरत फूल आए हैं आओ बगीचे में लेकिन मित्र तो था सुनाश तो वो अपनी सोने की कसने की कसौटी साथ ले आया। और जब गुलाब के फूल उसने देखे तो उसने कहा ऐसे ने मैं ना मानूंगा मुझे तुम धोखा ना दे पाओगे मैं कोई बच्चा नहीं हूं मैं सोने तक को परख लेता हूं इस फूल का क्या बस इसको भी परख लूंगा उस माली ने कहा फूल को परखोगे कैसे उसने कहा मैं सोने की कसने की कसौटी सांथ ले आया माली गबड़ाया कि गलती हो गई उस आदमी को निमंत्रण देकर लेकिन तब तक तो वो आदमी ने फूल को तोड़कर उसका पत्थर की कसौटी पर घस डाला था घिस के फूल को नीचे फेंक दिया था और कहा कि सब झूठ है फूल सच नहीं कसौटी कहती जैसा उस माली को लगा होगा वैसे ही अगर कोई तर्क और गणित से सूत्र को समझने जाए तो इस सूत्र के ऋषि को लगेगा फूल सोने की कसने की कसौटियों पर नहीं कसे जाते और कसे जाए तो इसमें फूलों की गलती नहीं है कसने वाले की नासमझी ये सूत्र इस ईशावास इस में कहे गए सभी सूत्र और विशेषकर ये सूत्र आत्म अनुभव में खिला हुआ फूल है इसे तर्क की कसौटी पे नहीं कसा जा सकता और इस सूत्र में पूरी खबर है कि तर्क की कसौटी पे कसना मत क्योंकि सूत्र इशारा कर रहा है वो ये कह रहा है कि हम कुछ ऐसी बात कहने जा रहे हैं जो अतर्क है। जो हो नहीं सकती लेकिन होती है जो होनी नहीं चाहिए फिर भी घटित होती है जिसके घटने का कोई आधार नहीं मिलता खोजने से कोई उपाय नहीं मिलता फिर भी है जीवन अतर्क है इसका क्या अर्थ हुआ इसका अर्थ हुआ कि जो जीवन को नियम गणित न्याय विधि व्यवस्था से सोचेंगे वे जीवन के रहस्य मिस्ट्री से वंचित रह जाएंगे एक फूल को सुनार में कस लिया पत्थर पर इसी फूल को अगर वैज्ञानिक की प्रयोगशाला में ले जाएंगे और कहेंगे बहुत सुंदर है तो वो भी इस फूल के एक एक टुकड़े को काटकर देखेगा कि सौंदर्य कहां है वो भी इस फूल के एक एक तत्वों को निकालकर बिखरा लेगा एक एक केमिकल को अलग कर लेगा और कहेगा सौंदर्य कहां है इसमें रस है खनिज है केमिकल है सब है सौंदर्य कहीं भी नहीं है वो एक एक बोतल में निकाल के अलग अलग चीजें रख देगा और कहेगा कि ये सब चीजें हो गई फूल पूरा हो गया सब बोतलों में सब चीजों के लेबल लगा दिए लेकिन सौंदर्य कहीं भी मिलता नहीं फूल का कोई कसूर नहीं कि वैज्ञानिक की प्रयोगशाला में सौंदर्य न मिले वैज्ञानिक का भी कसूर नहीं है क्योंकि उसके पास जो प्रयोगशाला है वो सौंदर्य को मापने के लिए नहीं है सौंदर्य को मापने का आयाम दूसरा है जीवन को जो लोग गणित की तरह सोचते हैं वे लोग जीवन को कभी नहीं माप पाते क्योंकि जीवन मूलतः एक रहस्य है कितना ही हम जान लें, हमारा सब जाना हुआ और गहरे अज्ञान पर खड़ा होता है कितना ही हम जान लें हमारा सब जाना हुआ और भी जानने को शेष है उसकी तरफ इंगित मात्र करता है कितना ही हम जान लें और जितना हम जानते हैं उतना ही पता चलता है कि आदमी का अज्ञान गहन है जीवन को हम खोल नहीं पाते खोलते हैं तो और उलझ जाता है हमारे जीवन को खोलने की सब कोशिश वैसी है जैसा मैंने सुना है ईसअप ने कहानी कही है कहा है कि एक सेंटीपीड एक सतपदी जानवर गुजरता है एक रास्ते से एक खरगोश ने देखा बहुत चकित हुआ खरगोश की दिक्कत यह हुई खरगोश किसी तर्क की पाठशाला में शिक्षा पाया होगा उसकी कठिनाई ये हुई कि सतपदी जानवर 100 पैर वाला जानवर पहले कौन सा पैर उठाता होगा फिर कौन सा उठाता होगा फिर कौन सा उठाता होगा कैसे हिसाब रखता होगा कि कौन सा पैर उठ गया कौन सा नहीं उठा 100 पैर हैं, लड़खड़ा जाते होंगे दिक्कत में पड़ जाता होगा चलता कैसे होगा रोका कहा कि रुको एक जवाब देते जाओ मैं जरा एक तर्क का विद्यार्थी हूं मैं बड़ी मुश्किल में पड़ गया हूं चार पैर चलाते हैं हम तब तो समझ में आता है हिसाब रह जाता है सौ पैर चलाते हो हिसाब कैसे रखते हो सब पति जानवर ने कहा अब तक चलता रहा हूं भली भांति हिसाब रखने की जरूरत नहीं पड़ी अब तक कभी सोचा भी नहीं इस भांति कि कौन सा पैर पहले उठता है कौन सा पीछे उठता है लेकिन तुम कहते हो तो अब मैं सोच के तुम्हें बताऊंगा खरगोश वहीं बैठा रहा सतपदी ने पैर उठाने की कोशिश की लड़खड़ा के गिर गया सौ पैर कौन सा उठाऊ वो भी मुश्किल में पड़ गए दैनी मनसूस ने खरगोश से, से कहा मेरे मित्र तुम्हारे तर्क ने मुझे मुश्किल में डाल दिया तुम कृपा करके अपने तर्क को अपने पास रखना और सतपदी यहां से कोई गुजरे तो तुम ये प्रश्न मत पूछ हम बड़े मजे से जी रहे थे कभी पैरों ने कोई दिक्कत ना दी थी कभी पैरों ने कोई सवाल ना उठाया और कोई तर्क खड़ा ना किया था और कभी हमने सोचा ना था कि कौन सा पहले उठता है कौन सा पीछे उठता है पता नहीं कौन पहले उठता था कौन पीछे उठता था इतना तय है कि हम अब तक चले अब तुमने मुझे मुश्किल में डाल दिया आदमी की सबसे बड़ी मुश्किल यही है कि वो सतपदी जानवर की हालत में और सवाल किसी खरगोश ने नहीं पूछा आदमी खुद ही पूछ लेता है खुद ही पूछ पूछ के उलझता चला जाता है खुद ही सवाल पूछ लेता है खुद ही जवाब निर्मित कर लेता है सवाल तो गलत होते ही हैं जवाब उनसे भी गलत हो जाते हैं हर जवाब नए सवाल उठा देता है फिर सवालों की भीड़ और जवाबों की भीड़ और आदमी उलझता चला जाता और वो घड़ी आ जाती जब उसे कुछ भी पता नहीं रहता कि क्या क्या है वट इज वाट हम सब उस हालत में संत अगस्तीन से किसी ने पूछा कि एक सवाल मेरे मन को बड़ा परेशान करता है मुझे जवाब दे दे तो मुझे बड़ी राहत मिले सुना है आप ज्ञानी है अगस्तीन ने कहा कि सुना होगा तुमने ज्ञानी हूं लेकिन जब से मैंने सुना है तब से मैं जरा मुश्किल में पड़ गया हूं उस आदमी ने पूछा कि आपकी क्या मुश्किल है मुश्किल हमारे अज्ञानियों की होती है अगस्तीन ने कहा मैं इसलिए मुश्किल में पड़ गया हूं कि जब से मैं सुन रहा हूं कि मैं ज्ञानी हूं सबसे मैं बहुत खोजता हूं अपने भीतर की ज्ञान कहां है कहीं पाता नहीं पहले तो भूल चूक से मैं भी मानता था अब अब मानना कठिन फिर भी तुम्हारा सवाल क्या है जब तुम इतनी दूर चल के आ गए हो तो सवाल पूछ ही लो भला मैं जवाब न दे सकूं तुम्हें तो कम से कम राहत तो रहेगी कि सवाल पूछ लिया है और चाहे मैं जवाब दे भी दू जवाब कोई दे दे सवालों के जवाब कहीं किसी को मिलते हैं इसलिए तुम पूछ तो लो आदमी तो ने पूछा कि मैं यही जानना चाहता हूं कि समय क्या है व्हाट इज टाइम अगस्तीन ने कहा कि बस वही सवाल पूछ लिया जो मैं सोचता था और डरता था कि तुम पूछ ना लो कुछ ऐसे सवाल हैं कि जब तक तुम न पूछो हमें पता होता है अगस्तीन ने कहा कि मतलब क्या है और पूछा कि हम मुश्किल में पड़े मुझे पक्की तरह पता है कि समय क्या है लेकिन तुमने पूछा कि मुश्किल में डाला आपसे भी कोई पूछे कि समय क्या है भली आप जानते हैं वक्त पे ट्रेन पकड़ लेते हैं बस पकड़ लेते हैं दफ्तर पहुंच जाते हैं दफ्तर से घर आ जाते हैं समय का आपको भली पता है लेकिन कोई पूछे भरना आपसे कि समय क्या नहीं तो सतपदी जानवर की हालत हो जाए समय क्या है में तारीखें पता हैं घड़ियां पास में हैं कैलेंडर लटके हैं सब पता है फिर भी समय क्या है अभी तक कोई उत्तर नहीं दे सका और जितने उत्तर दिए गए हैं वो सब अंधेरे में टटोलने जैसे हैं जिनसे कुछ हल नहीं होता पूछे कोई आत्मा क्या है है आपके पास जन्म में उस दिन से है जो जानते हैं वो कहते हैं जन्म में उसके पहले से है इतना दिन हो गया आत्मा आपके पास है अभी तक पता नहीं लगा पाए कि क्या है कोई ना पूछे तो सब ठीक है कोई पूछे तो अर्चन खड़ी हो जाती प्रेम क्या है कोई पूछे करते हैं सब नहीं भी करते तो भी करते हुए बताते हैं कितनी प्रेम की कहानियां हैं सभी कहानियां प्रेम की हैं और इसीलिए प्रेम की हैं क्योंकि प्रेम आदमी अब तक कर नहीं पाया कहानी लिख लिख के मन को समझाता है सब कविताएं प्रेम की हैं। जिस आदमी की भी जिंदगी में प्रेम नहीं होता वो प्रेम की कविता लिखने लगता है कविता लिखना बहुत आसान प्रेम करना बड़ा कठिन कविता तो तुक बांध लेने से बन जाती है प्रेम तो सब तुक तोड़ने से बनता है कविता के तो छंद और नियम है प्रेम तो बिल्कुल निश्चंद छंदहीन कहा शुरू होता कहां अंत होता कुछ पता नहीं कोई मात्रा नहीं कोई ठिकाना नहीं तो कविता तो सीखी जा सकती बनाई जा सकती प्रेम को बनाने और सीखने का को कोई उपाय नहीं लेकिन प्रेम के हम 24 घंटे बात करते हैं और कोई पूछ ले कि प्रेम क्या है इस सदी के एक बहुत बड़े विचारक और कहना चाहिए सबसे बड़े तार्किक आदमी जी मूर ने किताब लिखी इन पचास वर्षों में जिस आदमी ने मनुष्य जाति के मन को सर्वाधिक तार्किक रूप से प्रभावित किया वो जी मूर है उसने किताब लिखी किताब का नाम है प्रिंसिपिया इथिका शास्त्र के सिद्धांत बड़ी किताब है बड़ी मेहनत की है और एक ही सवाल पर मेहनत किए वट इज गुड शुभ क्या है अच्छाई क्या है भलाई क्या है और बड़े ग्रंथ में पूरी इतना श्रम किया है कि मैं मानता हूं किसी दूसरे आदमी ने मनुष्य जाति के पूरे इतिहास में किसी प्रश्न पर इतना श्रम नहीं किया है और इतनी मेहनत के बाद यह तर्कशास्त्री ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का सबसे ज्यादा विचारशील व्यक्ति इतनी बड़ी किताब को वर्षों की मेहनत के बाद एक एक इंच सरक के किताब लिखी गई और एक एक शब्द तोल के लिखा गया है अखीर के नतीजे में कहता है गुड इज इनडिफाइनेबल वो जो शुभ है उसकी कोई व्याख्या नहीं हो सकती और आखिर में कहता है कि शुभ ऐसा ही है जैसा कि कोई मुझसे पूछे व्हाट इज येलो पीला रंग क्या है तो मैं क्या कहूं पीला रंग पीला है येलो इस येलो और क्या कहिएगा कि पीला रंग पीला है लेकिन ये कोई कहना हुआ ये तो हमें भी पता है कि पीला रंग पीला है हम ये पूछते हैं कि पीला रंग है क्या आप क्या करोगे तोड़ के ले आना एक फूल कहना कि ये है लेकिन वो जी मूर कहता है कि ये पीला फूल है पीला रंग नहीं एक पीली दीवाल है रंगी हुई लेकिन वो पीली दीवाल है पीला रंग नहीं एक पीला कपड़ा है लेकिन वो पीला कपड़ा है पीला रंग नहीं हम ये पूछते हैं कि पीले फूल में पीले कपड़े में पीली दीवाल में जो पीलापन है वो क्या है वट इज येलोनेस आप क्या कहिएगा आप कहेंगे कि ये रही इससे ज्यादा और बकवास में करूं मूर भी यही कहता है मूर भी यही कहता है इतनी मेहनत के बाद कि ज्यादा ज्यादा हम कह सकते हैं कि दिस इज येलोनेस हम इशारा कर सकते हैं, व्याख्या नहीं कर सकते क्या व्याख्या करिएगा अगर पीले रंग की व्याख्या नहीं हो सकती तो परमात्मा की करिएगा कोई ये मूर्ख से जाके कहे अब तो मर गया बेचारा जिंदा होता तो मैं सोचता तो उससे कहूं या फिर कभी आगे यात्रा में मिल जाए तो उससे कहूं कि जब पीले रंग को भी तुम पाते हो कि उसकी व्याख्या नहीं हो सकती तो परमात्मा की व्याख्या हो सकेगी जीवन के क्षुद्रतम तथ्य भी अव्याख्य है जब मैं कहता हूं जीवन अतर्क है तब मैं कह रहा हूं कि जीवन अव्याख्य इनडिफाइनेबल है आप उसकी व्याख्या नहीं कर सकते जी सकते कह नहीं सकते क्या है और जब भी कहने जाएंगे तो ऐसी ही गलती हो जाएगी जैसी सूत्र का ऋषि कहकर पड़ गया गलती में कहता है पूर्ण से पूर्ण पीछे पूर्ण शेष रह जाता ये तो पहली हुई ये तो पहली ऐसी हुई जैसा कि एक जेन फकीर था जाए, और ये फकीरों को बड़ा मजा आता है पहली खड़े करने क्योंकि उनसे इशारे किए जा सकते हैं। जब भी कोई उसके पास आता सत्य की खोज करने तो वो कहता सत्य पीछे खोज लेना मैं जरा एक मुश्किल में पड़ा पहले वो मेरी तुम हल कर दो तो कोई भी पूछता कि क्या मुश्किल जो सत्य खोजने आया था वो भी ये भूल जाता कि मैं सत्य खोजने आया हूं मैं दूसरे की मुश्किल क्या हल करूंगा लेकिन जब रिंजाई कहता कि तुम जरा पीछे पूछ लेना मेरी जरा एक मुसीबत है वो तुम हल कर दो तो वो भी आदमी पूछता कि आपकी क्या मुश्किल शिष्य बनने आया आदमी भी गुरु बनने की कोशिश करता है वो भूल ही गया कि हम पूछने आए थे कहना था कि हम पूछने आए हम तुम्हारी मुश्किल क्या हल करेंगे हम खुद मुसीबत में पड़े हैं लेकिन रिंझाई ने लिखा है कि जिंदगी में हजारों लोगों से मैंने यह कहा और हर बार यही हुआ कि उस आदमी ने पूछा कौन सी मुश्किल बोली कि यह आदमी खोजने मेरे पास आया पर उसने तरकीब बना रखी थी एक मुश्किल ऐसी थी कि वो हल होने वाली नहीं थी असल में तो सभी मुश्किलें ऐसी हैं कि हल होने वाली नहीं कोई मुश्किल हल होने वाली नहीं क्योंकि मुश्किल कोई आदमी की बनाई हुई नहीं है एग्जिस्टेंशियल है अस्तित्व में है आदमी की बनाई हुई हो तो हम हल कर लें पहलियां आदमी की बनाई हुई हो तो हम हल कर लें बच्चों की किताब होती है गणित की तो ऊपर सवाल लिखा रहता पन्ना उल्टा के पीछे जवाब लिखा रहता जिंदगी में ऐसा कहीं किताब उल्टाने का उपाय नहीं उल्टा लो जिंदगी की किताब पीछे देख लो कि उत्तर क्या है इसलिए तो जिंदगी में नकल नहीं चलती जिंदगी में नकल का कोई उपाय नहीं करिएगा कहां किसकी नकल करिएगा और उल्टा के देखने की कोई स्थिति नहीं कि जिंदगी की किताब को उल्टा लो देख लो कि उत्तर क्या है प्रश्न ही है उत्तर कुछ है नहीं उसने एक सवाल बना रखा वो कहता है कि सुनो मेरी तकलीफ हल कर दो तो मैं तुम्हारी कर दूंगा आदमी आश्वस्त होता कि चलो ठीक है एक आदमी तो मिला जो कहता है मैं तुम्हारी हल कर दूंगा लेकिन उसे पता नहीं कि बड़ी कंडीशन साथ में रख रहा है कि पहले तुम मेरी तकलीफ हल कर दो तो मैं तुम्हारी कर दूंगा तकलीफ ये थी रिंझाई कहता कि मैंने एक बोतल में एक मुर्गी का अंडा रख दिया था अंडा फूट गया मुर्गी बड़ी होने लगी मैं उसको बोतल के मुंह से खाना खिलाता रहा अब मुर्गी बहुत बड़ी हो गई बोतल का मुंह छोटा है मुर्गी को बाहर निकालना है, बोतल को तोड़ना नहीं कुछ रास्ता बताओ बोतल तोड़नी नहीं है बोतल कीमती है और मुर्गी बड़ी हो गई वह फंस गई है बोतल में बिल्कुल और मुंह बड़ा छोटा है मुंह से निकल नहीं सकती ध्यान रखना मुंह बहुत छोटा है वो हम सब कोशिश कर चुके इसलिए ये मत कहना कि मुंह से निकाल लो मुंह से निकलती नहीं बोतल तोड़नी नहीं है और मुर्गी अगर ज्यादा देर रह गई तो मर जाएगी जिम्मेदार तुम रहोगे है कोई उत्तर <laughs> नहीं देता क्या आप कैसी बातें कर रहे हैं अगर कोई आदमी कहता कि मैं कोशिश करूंगा सोचता हूं विचारता हूं तो रिंजाई कहता कि बगल के कमरे में चले जाओ ध्यान करो <laughs> मेडिटेट <laughs> मुर्गी बंद है जान संकट में देर मत लगाना ध्यान तेजी से करना गहरा करना क्योंकि जान संकट में मुर्गी किसी भी क्षण मर सकती है मुंह छोटा है बोतल तोड़नी नहीं ध्यान करो दरवाजे कमरे के उस तरफ भी उसने दरवाजा रख छोड़ा था जब आधा घंटे बाद वो तो दरवाजा खोलता तो दूसरे दरवाजे से आदमी भाग गया हो <laughs> लौट के रिंझाई दूसरों से कहता दी गूज इज आउट मुर्गी भाग गई मुर्गी बोतल के बाहर निकल गई बोतल खाली पड़ी सिर्फ एक आदमी ने रिंझाई को एक दफा उत्तर दिया लेकिन वो आदमी वो नहीं था जो रिंझाई से कुछ पूछने आया हो एक दिन सुबह एक आदमी आके बैठ गया रिंझाई के पास रिंझाई ने कहा कुछ पूछना है उस आदमी ने कहा कि तुम्हें कुछ बताना है उसने कहा हमें कुछ नहीं पूछना हम तो उस आदमी की तलाश में जो कुछ बताने को उसको हो तो बता दे रिंझाई डरा आदमी खतरनाक या तो मुर्गी मार डालेगा या बोतल तोड़ देगा फिर भी कोई उपाय ना था रंजाई की अपनी पुरानी आदत थी उसने कहा कि नहीं कुछ बताना नहीं हम खुद एक मुसीबत में उसने कहा बोलो कही अपनी कथा उसने पूरी जब पूरी कह चुका तो उस आदमी ने रंजाई की गर्दन पकड़ ली रिंझाई ने कहा कि मुर्गी मेरे भीतर नहीं मुर्गी बोतल के भीतर उस आदमी ने कहा मुर्गी को निकाले थे उस आदमी ने कहा मुर्गी बोतल के बाहर बोलो रिंझाई ने कहा है जीवन कोई पहली नहीं है जो से पहली बनाते हैं वही मुश्किल में पड़ जाते हैं जिंदगी कोई प्रश्न नहीं जो प्रश्न बनाते हैं उन्हें उत्तर खोजना पड़ता है सब उत्तर उलझाते चले जाते हैं। जीवन एक खुला रहस्य ओपन सीक्रेट ध्यान रहे दौरे शब्द उपयोग करता हूं ओपन सीक्रेट खुला रहस्य जीवन बिल्कुल खुला है आंख के सामने है चारों तरफ कहीं भी छिपा नहीं है कोई पर्दा नहीं फिर भी रहस्य रहस्य और पहेली में फर्क होता है पहली का मतलब होता है जो खुल सकती है रहस्य का मतलब होता है जो खुला हुआ है और फिर भी फिर भी खुला हुआ नहीं है रहस्य का मतलब है जो बिल्कुल खुला हुआ है और फिर भी इतना गहरा है कि तुम अनंत अनंत यात्रा करो फिर भी पाओगे कि सदा शेष रह गया है पूर्ण से पून बाहर भी निकला है तो भी पीछे पून शेष रह जाता है